श्री विष्णु शंकर विष्णुसहस्रनामस्त्रोत्र शष्यमशोकस्ताशूर शौरजनेश्वर अणुकूलतावर्त पद्मी पदेक्षण अशोक तारण तार शूर शौर जनेशु सतावर्तः, पद्मी पद्म पद्मेक्षण है शोकादि षडूर्मि वर्जित अशोक है शोकादि उर्मियों से रहित है इसलिए अशोक है संसार सागराद तारयती तारण है संसार सागर से तारते हैं इसलिए तारण है गर्भ जन्म जरा मृत्यु लक्षणाद भयाद तारियती तार गर्भ जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारते हैं इसलिए तार हैं विक्रमणात् शूर विक्रम, विक्रम यानि पुरुषार्थ करने के कारण शूर हैं सूरस्यापत्यम वसुदेव से सुत शौर्य सूर्य की संतान अर्थात वसुदेव के पुत्र होने से शौरी है जनानाम जंतुनाम ईश्वरों जनेश्वर जन अर्थात जीवों के ईश्वर होने से जनेश्वर है आत्म सर्वकूल न ही स्वस्थ प्रातिकूल्यम स्वयं आचरती सबके रूप होने से अनुकूल है क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल आचरण नहीं करता इसलिए भगवान आत्म भाव से अनुकूल है धर्मा शतमावर्तना प्रादुर्भावा अस्ेति शतावर्त नीशतेण वर्तत धर्म रक्षा के लिए भगवान के सैकड़ों आवर्तन अर्थात अवतार हुए हैं इसलिए वे शतावर्त हैं अथवा प्राण रूप से हृदय देश से निकलने वाली सौ नाड़ियों में आवर्तन करते हैं इसलिए शतावर्त हैं पद्मम हस्ते विद्यत इति पद्मी भगवान के हाथ में पद्म है इसलिए वे पद्मी हैं पद्म निभे इ क्षण ईशावश्येति पद्म उनके इक्षण अर्थात नेत्र पद्म के समान हैं इसलिए वे पद्मनिभीक्षण हैं पद्मनाभोंविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृन् महर्द्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुण्वज पद्मनाभः अरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृद महर्षि ऋद्ध वृद्धात्मा महाक्षः गरुणध्वज पद्म से नाभौ मध्य स्थित इति पद्मनाभ हृदय रूप पद्म की नाभी अर्थात कर्णिका के बीच में स्थित है इसलिए पद्मनाभ हैं अरविंद सदी से अक्षिणी अस्ेति अरविंदाक्ष भगवान की अक्षी अर्थात आँख अरविंद अर्थात कमल के समान है इसलिए वे अरविंदाक्ष हैं पद्मस्या पद्म से हृदयाख्य मध्ये उपास पद्मगर्भ पद्म के मध्य में उपासना किए जाने के कारण पद्मगर्भ है रूपेण पोषय नूपेण प्राणूपेण वरिणा शरीर शरीराणी धारियती शरीरभृत् शरीराणि बिभर्तीवा अन्य रूप से अथवा प्राण रूप से देहधारियों के शरीरों का पोषण करते हुए उन्हें धारण करने के कारण शरीर भृत है अथवा अपनी माया से शरीर धारण करते हैं इसलिए शरीर भृत है महती रिद्धि विभूति रहस्यति महर्थी भगवान की रिद्धि अर्थात विभूति महान है इसलिए वे महर्थी हैं प्रपंच रूपेण वर्तमानवाद ऋद्ध प्रपंच रूप होने से वे वृद्ध हैं वृद्ध पुरातन आत्मा यसे वृद्धात्मा जिस जिनका आत्मा अर्थात देह वृद्ध अर्थात पुरातन है वे भगवान वृद्धात्मा है महति अक्षिणी महांत्यक्षिणी वा अश्येती महाक्ष है भगवान की दो अथवा अनेकों महान अक्षी आँखें हैं इसलिए वे महाक्ष हैं गुरुणाको ध्वजो यसे गुणध्वज उनकी ध्वजा गरुण के चिन्ह वाली है इसलिए वे ध्वज हैं अतुल शर्भो भीम समय हविहि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान्मृतिजय अतु शर्भ भीम अभी समय हविह लक्ष्मीवान लक्षण्य लक्ष्मीवान्मृतिंजय तुलोपम्य न विद्यत इति अतुल न ततिमास्ती ये नाम महध्यशुते न तो इति कुमृतेच भगवान की कोई तुलना अर्थात उपमा नहीं है इसलिए वे अतुल हैं श्रुति कहती है जिसका नाम ही महान यश है उस परमात्मा की कोई तुलना नहीं है स्मृति श्रीमद गीता में भी कहा है आपके समान ही कोई नहीं है फिर अधिक तो कहाँ से आया शराह शरीरणी श्रियमाण्वात्सु प्रत्यगात्मतया भातीति सर्व श्रीयमाण नाशवान होने के कारण शरीर को ही सर कहते हैं इसमें प्रत्यगात्मा रूप से भासते हैं इसलिए सरभ है विभेद्यस्मा सर्वृति भीम भीमादादानेणिनी स्मृते सन्मार्गभनाम इतिवा भगवान से सब सभ्यय मानते हैं इसलिए वे भीम हैं भीमादोपादाने इस प्राणिनी सूत्र से अपादान कारक में भीम शब्द का निपातन हुआ है अथवा उत्तम मार्ग का अवलंबन करने वालों के लिए अभीम है सृष्टिस्थिति संहार समयवित षट समय जातीतीवा समय सर्वभूत समत्व यजनम साधा समत्वराधन मच्युत प्रहलाद वचना सृष्टिस्थिति और संहार के समय को जानने वाले हैं अथवा छह समयों ऋतुओं को जानते हैं इसलिए समयज्ञ है अथवा समस्त भूतों में समभाव रखना ही भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ पूजा है इसलिए समयज्ञ है प्रहलाद जी का कथन है कि समत्व श्री अच्त की आराधना है यज्ञेशु हविरभागम हरतीति हविर्हरि अहम ही सर्वयज्ञाण भोक्ता च इति भगवत बचनाथ अथवा हूयते हविशेति हव अवघ्न पुषं इति हविष्व श्रूयते स्मृतिमात्रेण पुसा पापम संसारम वा हरती हरवाद्वा हरी हनाम्यघम चमृति घृणा हविर्भाग क्रतुस्वर्णश्च मे हरीश्रेष्ठ तस्र स्मृत यदि भगवत् बचनाथ यज्ञों में हवि का भाग हरण करते हैं इसलिए हवीर हरि है भगवान ने कहा है समस्त यज्ञों का भोगता और प्रभु मैं ही हूँ अथवा हबी द्वारा हवन किए जाते हैं इसलिए हवी है पुरुष रूप पशु को बांधा इस श्रुति में भगवान का हवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है तथा स्मरण मात्र से पुरुषों के पाप अथवा जन्म मरण रूप संसार को हर लेते हैं इसलिए या हरित अर्थात श्याम वर्ण है इसलिए भगवान हरि है भगवान का कथन है मैं अपना स्मरण करने वालों के पाप और यज्ञों में हविर्भाग का हरण करता हूँ तथा मेरा अति सुंदर हरित वर्ण है इसलिए मैं हरि कहलाता हूँ इस श्लोक का हमें पता नहीं लगा थोड़े से पाठभेद से एक श्लोक महाभारत शांति पर्व में मिलता है वह इस प्रकार है इलोपहूत हरे भाग कृत स्वर्णश मे हरी श्रेष्ठ तस्माह स्मृत सर्वलक्षण प्रमाणलक्षण ज्ञान जायते यदिदृष्टलक्षणलक्षण तधु सर्वक्षणल्क्षण्य तस्व परमार्थत्वात् सब लक्षणों अर्थात परमाणों से जो लक्षण ज्ञान होता है वह सर्व लक्षण लक्षण कहलाता है उस ज्ञान में जो साधु अर्थात परम उत्तम है वह परमात्मा ही सर्व लक्षण लक्षण्य है क्योंकि वही परमार्थ स्वरूप है लक्ष्मसी नित्यम बसती थी लक्ष्मीवान भगवान के वृक्षस्थल में लक्ष्मी जो नित्य निवास करती हैं अत विलक्ष्मीवान्न है समीति युद्ध समिति अर्थात युद्ध को जीतते हैं इसलिए समितंजय है वीक्षर रोहित मार्गो हेतुदर सह महीधरो महाभागो भीगवान्तासद वीक्षर रोहिता मार्ग हेतु दामोदर सह महीधधर महाभाग वेगवान्मताशन विगत क्षो नाशो यशा सौ वीक्षर जिनका क्षर अर्थात नाश नहीं है वे भगवान भगवान्क्षर हैं स्वचंदतया रोहिता मूर्ति मैसेशेषमूर्ति वहन रोहिता अपने इच्छा से रोहितवर्ण मूर्ति अथवा रोहित नामक एक मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करने के कारण रोहित है। हैं मुमुक्षुवस्थम देव मार्गयंति मार्ग परमानंदो यते स मार्ग इति वाह जन उन परमात्मा देव का मार्गन अर्थात खोज करते हैं इसलिए वे मार्ग है। अथवा जिस साधन से परमानंद प्राप्त होता है वह मार्ग है उपादन निमित्त कारण स एवेत हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण वे ही हैं इसलिए हेतु हैं दि साधनेोदारोत्कृष्टा मतिर्या तया गम्यत इति दामोदरह। दामोदर दम दामोद इति महाभारते बद्ध यशोदया दोदामोद ददर्स चापंतासालक तेोमगत बद्ध दाढ़ तथोद ततच दामोदरता सयो दाम इति ब्रह्मपुराणे दामान लोक नहमानी नहमानीताोदरांतरे तेन दामोदर उदेव श्रीधर श्री समाश्री व्यास वचना दामोदर दम आदि साधनों से जो मती उदार अर्थात उत्कृष्ट हो जाती है उसी से भगवान जाने जाते हैं इसलिए वे दामोदर हैं महाभारत में कहा है दम के कारण भगवान दामोदर कहे गए हैं अथवा यशोदा जी द्वारा दाम अर्थात रस्सी से उधर प्रदेश अर्थात कमर में बांध दिए गए थे इसलिए दामोदर हैं ब्रह्मपुराण में कहा है व्रज के मनुष्यों ने उन दोनों यमुलार्जुनों के बीच में गए हुए बालक को रस्सी से उधर देश में खूब कसकर बंधे तथा छोटी छोटी दतलिया वाले मुख से मंद मंद मुस्कराते देखा तब से धाम अर्थात रस्सी से बांधे जाने के कारण वह दामोदर कहलाया अथवा दाम लोगों का नाम है वे जिसके उदर अर्थात पेट में है वे रमानिवास श्रीधर देव इसी कारण से दामोदर कहलाते हैं इस ब्याजी के वचनानुसार ही दामोदर हैं सर्वान भी भवती क्षमत इति वाह सह सबको नीचा दिखाते अथवा सबको सहन करते हैं इसलिए सह है महिम गिरीपेण धरती थी महीधर है वनाली विष्णुगिरो दिश्चित पराशरोक्तें पर्वतरूप होकर मही, पर्वत हो मही अर्थात पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए महीधर हैं जैसा कि श्री परासर जी का वचन है वन पर्वत और दिशाएँ विष्णु ही हैं स्वेच्छयाधारियन देह महांति उत्कृष्टा भोजनाली भागजन्या भुंगते महाभाग महान इतिवा महा भाग है भाग्य अश्याव इति वहा है स्वेच्छा से देह धारण करके भागजनित महान उत्कृष्ट भोजनों को अर्थात परम ऐश्वर्य को भोगते हैं इसलिए महाभाग है अथवा अवतारों में इनका महान भाग भाग्य है इसलिए ये महाभाग है वेगो जवस्तद्वान वेगवान अन जदेकम मनसो जवीय श्रुते वेग जव अर्थात तीव्र गति को कहते हैं तीव्र गति वाले होने के कारण भगवान वेगवान है श्रुति कहती है आत्मा चलता नहीं वह एक ही एक है और मन से भी अधिक अधिक वेग वाला है संघर्ष समये विश्वमस्नाती अमितासन संहार के समय सारे विश्व को खा जाते हैं इसलिए अमितासन है